ब्रह्मज्ञान के उपरांत भक्ति का मय श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान के पश्चात समाधि के पश्चात कोई कोई नीचे उतरकर विद्या का मय भक्ति का मय लेकर रहते हैं हाट का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छा इच्छानुसार हार्ट में ही रह जाते हैं जैसे नारद आदि वे भक्ति का मय लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते सूत के रेशे निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं जैसे जली रस्सी रस्सी का आकार तो है परंतु फूकने से ही उड़ जाती है मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है शुद्ध मन जो है शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं इतना कहकर श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे उसका मर्म यह है मन चल सैर करने चले काली रूपी कल्पलता के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों से में थे तो निवृत्ति को सांस लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना श्री रामकृष्ण का श्री भाव श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे हैं प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं हाजरा महाशय बरामदे में बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं हाजरा कुछ कम नहीं है अगर यहाँ स्वयं को लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है सब हंसते हैं नव कुमार आकर बरामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखने देखते ही चले गए उन्हें देखकर श्री राम कृष्ण ने कहा अहंकार की मूर्ति है दिन के आठ बज चुके हैं ष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है एक वैरागी गोपी यंत्र एक तारे की सूरत सकल का लेकर श्री रामकृष्ण के कमरे में गा रहे हैं गीतों का आशय यह है नित्यानंद का जहाज आया है तुम्हें पार जाना हो तो इस पर आ जाओ छह गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं इनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है सदर दरवाजा खोलकर वे धन रत्न लुटा रहे हैं इस समय घर छा लेना इस बार वर्षा जोरों की होगी सावधान हो जाओ अदरक का पानी पीकर अपने काम पर डट जाओ जब श्रावण लग जाएगा तब कुछ भी न सूझेगा छप्पर का ठाट छ जाएगा फिर तुम घर न छा सकोगे जब झकोरे लगेंगे तब छप्पर पर उड़ जाएगा घर वीरान हो जाएगा तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा किसके भाव में नदिये में आकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते हुए भी हरि नाम गा रहे हो किसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया कुछ समझ में नहीं आता श्री कृष्ण गाना सुन रहे हैं इसी समय श्री केदार चटर्जी आए और उन्होंने प्रणाम किया वे आप की पोशाक में चोंगा अचकन पहने और घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं परंतु इस पर चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है आप बड़े प्रेमी हैं हृदय में गोपी भाव विराजमान है। केदार को देखकर कर श्री रामकृष्ण के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा आप प्रेमोन्मत्त हो गए खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे क्यों सखी वह वन अभी कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं अब तो चला नहीं जाता श्री राधिका के भावावेश में गाते ही गाते श्री राम कृष्ण समाधि भग्न हो गए चित्रवत खड़े हैं नेत्रों के दोनों कोरों से आनंदाश्रू लुढ़क रहे हैं भूमिष्ठ होकर श्री राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके केदार उनकी स्तुति करने लगे हृदय कमल मध्यम हरिहर विधि जनन मरण भेदे भ्रंस सच रूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीरे कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए केदार को अपने घर थाली शहर से कलकत्ते में काम पर जाना था रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री राम कृष्ण के दर्शन करके जा रहे हैं कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने बिदाई ली इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया श्री रामलाल श्री राम कृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद ले आए कमरे में आसन पर दक्षिणाथ से श्री राम कृष्ण ने प्रसाद पाया बालकों की तरह भोजन किया थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया भोजन करके श्री राम कृष्ण उठी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ